शक्ति कार्यस्य घटादे घटादेर शक्ति आधारस्य मृदादे आधार मृदा सत्यम छांद्रुतावत शक्ति का कार्य घटादि मिथ्या हि शक्ति आधार शक्तिधारम कारण है सत्य यह योग्योपन भी कामय विकार सृतात्म का विकाराधार्वस्तु सत्यं चाद्रवीति विकारस्य अमृतात्मता मिथ्याधार मृदुवस्तुसत्युति अब्रवीत श्रुतिमता आधारमृदुवस्तुसत्य मिथ्याह विकार का आधार जो कारण मृदुवस्तु त्य श्रुति मैं विकार से कार्यूपात्मता कार्यूपटाद मिथ्या हिथ्यात्म विकाराण घटादीना जो कार्य घटादी उनके आधारभूत जो कारण है मृत सत्यम मृत सत्य है इसे सूत्र में कहा गया वाचारम्भम विकारो नाम सत्यम इत्यादि सूत्र ने कहा है वाचारंभम वाणी का आलंबन है शब्द का आलंबन है विकार कार्य वस्तु तो कार्य कुछ नहीं नामध्येयम नाम एवं नाम मात्र घट्टाधिकार्य नाम मात्र है के केवल शब्द का कालंबन ही कारण ही ही सत्य इसे सुति में सुति में कहा गया मृत्ति कामें इधवाचारंभ इतम वाक्य अर्थतः पठती भाषारंभणम विकारो नाम है। का जो सुखी छांदे गुपनिषद का वाक्य जो उदाहरण दिया गया उसको पढ़ते अर्थ थे वांग निष्पाद्यम मात्रम विकारो ना सत्यता विकारो स्पर्शाद गुण युक्ता तो नाम विकारो विकारो नाम नाम ही नाम मात्रम मात्रम विकारो सत्यता नाम, नाम मात्रम वाचारमणे वाग निष्पाद्यम दस वाणी कालंबन वाग शब्द से निष्पन्न होता है विकार नाम मे शब्द ही शब्द से कुछ नहीं है निकाल से सत्यता नारे सत्य नहीं है असत्य कौन है सत्य केवल कारण ही सत्य स्पर्शादुणयुक्ता तो स्पर्श रूप से मृत्ति सत्य है सत्य कौन से मृत्यु का पार्थिक सत्य कार्य की अपेक्षा कारण सत्य है मृत्यु का कुछ विचार करेंगे वो भी कार्य होने से अपने कारणों से अपीलता नहीं है कार्य मिथ्या कारण सत्य सब उससे मूल कारण ब्रह्मो ही सत्य बाकी जितने कार्य सो मिथ्या है इस प्रकार सिद्ध हो जाएगा मृत घट में दृष्टांत के लिए बताया मिठु से बना गया घट जितने कार्य है वो मृत मृत से भिन्न नहीं मृत्यु ही सत्य और कार्य तो नाम मात्र है सत्य नहीं है राघ इंद्रियन उचार्यम नाम मात्र केवल शब्द उच्चारण किया जाता है घट शराब आदि नाम एव नाम सत्यता घटादी सत्यता नहीं आति पार्सिक रूप नाम शब्द को छोड़ करके घट का कोई पारमर्शिक सत्य रूप नहीं है किन्तु तदाधारभूता तो मृद्य घट बनने के पहले मिट्टी थी घट काल में घटकाल में भी है इसलिए मृत तीनों काल में, में रहने से सत्य है किन्तु तद आधार होता मृत सत्य है मृत्यु ही सत्य है हो शक्ति भी मिथ्या है शक्ति कार्य घट भी मिथ्या है शक्ति तत्कार्योर और तत्ति तद तो आधार से सत्यते कारण मक्ति और उसका कार्य दोन और उसका, उसका आधार मृत्यु सत्य है इसमें कारण कहते का है व्यक्ता व्यक्त है तदाधार इतस्वाध्योर्द्वो पर्याय काल कालभेदे पर्या तृतीयस्थनुग्छति व्यक्त व्यक्त व्यक्ता व्यक्ते इति च च व्यक्ता व्यक्ति व्यक्त हो गया कार्य घट और व्यक्ति शक्ति तदाधार उनका आधार इति तो मृति काीन हो गए व्यक्त कार्य अव्यक्त शक्ति और आधार है मृत्यु व्यक्त अव्यक्त है शक्ति मृत्यु में घट शक्ति है और आधार है मृत्यु मृत्यु का शिशु आद्य और द्वयो पर्याय काल भेदना आद्य जो व्यक्त और अव्यक्त कवि तो अव्यक्त है घटबन के पहले घट बनने पर अव्यक्त है द्वयो हो काल भेदना पर्याय क्रम से एक काल में व्यक्त एक काल में अव्यक्त तीनों काल में तृतीय अन्ग्छति आधार तो व्यक्त अवसा में अव्यक्त अवसा में दोनों काल में हे व्यक्त अव्यक्त एक काल में है एक काल में नहीं पर्याय किन्धार तो अगछति अगत व्यक्त हि घटादिलक्षण कार्य अव्यक्त तत्कार शक्ति दो व्यक्ति व्यक्ति तदाधार तयराधार तदाधार व्यक्त अव्यक्त का आधारभूता मृत्ति का कार्य घट कारण है शक्ति आधार मृत्यु का इतने शक्ति मध्य में आदयो दर्याय आद्य हो तो प्रथम उदिष्ट है प्रथम तो तो तो दिन का नाम लिया व्यक्त और अव्यक्त व्यक्त है कार्य अव्यक्त शक्ति दर्शक्तियों कार्यशक्त संबंधी न जो काल कार्य के काल शक्ति का जो काल है तर भेदे न भेदस्थ विद्यम चार दुन भिन्न हे काल काल काल भिन्न होने सेवन एक साथ ही क्रमश क्योंकि व्यक्त काल अलग अव्यक्त काल अलग व्यक्त काल घट बनने के बाद अव्यक्त काल घट बनने के पहले ये पर्याय हे तृतीय आधारस्तु व्यक्त अव्यक्त काधार मृत्ति का मृदादेअयतते व्यक्त काले में घट काले में मृत्यु है घट बनने के पहले यह मृत्यु है अरे भाव शक्ति कार्य हो काम जो काग चित्त कहे वो मिथ्या है कभी रहे कभी नहीं रहे रज में सर्प कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है रजु ज्ञान पर नहीं दिखता है वो कागजा चित से मिथ्या है जैसे स्वप्न गजादी मिथ्या है शक्ति कार्य हो इस प्रकार अनुत कादाचित कत्वात और आधार जो मृतिका है वो काजा चित्का नहीं होने पर भी आधार से तो काल अनुगामी तीनों सत्य सत्य ही तीनों काल में बाध्य नहीं हो रहे तो सत्य ही किस कारण एक अवस्था में एक अवस्था में नहीं एक काल में एक काल में नहीं वो सत्य नहीं इति इधानीम विकार सेवा असत्य हेतु मिकार असत्य मिथ्या है इसमें हेतुतीन तीन हेतु कहते हैं निस्तत्व भाषम भाषमा व्यक्त उत्पत्तिनाश भाक उत्पत्तिश तदुत्पत्त तथा नाम तदुत्पत्त नाम वाचा निष्पाद्यते नृभा निष्पाद्यते तो निस्तत्व भाषमान जिसका तत्व तो तो वास्तव तो नहीं सर्वोत्तर तो नहीं रहते भी दिखता है कार्य घटाधिक कार्य मृत ऐसी अतिरिक्त नहीं है मृत कारण से अतिरिक्त तो घट की सत्ता नहीं है नहीं होने पर भी दिखता है निस्तत्व होने पर भी भाषमान मिठाई है व्यवतम तो उत्पत्ति नाश भाग उत्पत्तिना जो उत्पत्तिनाशवाला निष्प्य घट उत्पत्ति होने पर ही उसका नाम वाणी शब्द के द्वारा मनुष्यों को निष्पन्न करते कहते हैं व्यवहार करते हैं। व्यक्तम का घटाधिक कार्य व्यक्तम निस्तत्व भाषमा निश्चित स्वरूप असद स्वरूप से नहीं रहते हुए क्योंकि मृत्यु से कारण से अतिरिक्त उसकी सत्ता है ही नहीं।, नहीं होने पर भी दिखता है तथा तो उत्पत्ति विनाशबद उपलब्ध थे उत्पत्ति नाश वाला घट की उत्पत्ति होते नाश होता है उत्पत्ति अनंतरम वागिन्द्रजन्य नानात्मक व्यवहार उत्पत्ति के बाद वागिन्द्रजन्य शब्दात्मक घट इसे शब्द रूप से व्यवहार किया जाता है इसलिए घटम इच्छा है कार्य व्यक्त नष्टे नाम स्वनुवर्तते तेन नवाद्यक्तम तदूप मुच्यसे व्यक्त नष्टि व्यक्त घटादि कार्य के नाश होने पर भी ये नाम निवक्तु अनुवर्तते नष्ट होने पर भी कार्य से अभिन्न नाम घटादि शब्द मनुष्य उच्चारण करते मुख्य में अनुवर्तन शब्द रहता है तेन नामना तेनालीरू नाम से निरूपित होता है कार्य घट शब्द से निरूपित होने से तदरूपम व्यक्तम तदरूपम व्यक्त घटाधि तद्पम शब्दात्मक घटाधिके शब्द ही शब्द से व्यक्त काूपे नष्टे कार्य के स्वरूप का नाश होने पर भी एतत अभिनो नाम। एतत नाम घटाधिक्याम कार्य से घटना वक्त वक्त मुख नृणमका शब्द प्रवतृण शब्द प्रयोग करने वाले मनुष्य के वदनिष् मुख में नाम शब्द ही रहता है घट नष्ट होने पर भी घटो नष्ट घटा करते तत तत हो से क्या हुआ तेन नामना नामूपित्वाद घटका निरूपण शब्द से होता है होने से शब्द से अतिरिक्त उसका स्वरूप नहीं शब्द ही ये व्यक्त कार्य तेन वाचा व्यवहार नामना शब्द निरूपित्वाद व्यक्त हो गया कार्य तेन नामना तेन निरुपित नहचा व्यवहार नामना शब्द के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है नाम घटादि शब्द इसी शब्द से निरुप्य होता है कार्य घट नि अच्छा व्यवहार शब्द से व्यवहार किया जाता है घट रहने पर भी घट शब्द से व्यवहार करते नष्ट होने पर भी शब्द कहते है तदरूपम तसे नामनो रूपमे रूपम यसे नाम का रूप ही घट का रूप ही अथा घट का रूप नाम ही नामत्मक उच्चते घट नाम ही, है, ही है। है ये शब्द ही अनुमान प्रयोग करता है अभिप्राय विमत घट ये पक्ष बनाया घट को विमत है विवादास्पद क्योंकि घट के ऊपर विवाद है सिद्धांतिकता है शब्दात्मक है और शंका करने वाले कहेंगे घट अलग है शब्द अलग है इसे बीमा तो विवादास्पद घट हो गया पक्ष साध्य घट शब्दात्मक भवि तुम अति घट शब्दात्मक हे घट अर्थ घट शब्द है आत्मा आत्मा स्वरूप घट शब्द से उसका कोई अलग स्वरूप ही नहीं क्योंकि घट शब्द न्यवहार्य मान हेतु घट शब्द नियम आद घट शब्द दृष्टान्त घट शब्द बत हो गया घट शब्द घटा शब्द को घट शब्द से व्यवहार किया जाता है घट जो शब्द है वो घट शब्द से व्यवहार किया जाता है घट शब्द घटा शब्द से अलग है नहीं घटा शब्द घट शब्द से व्यवहार है वो घट शब्द से अलग नहीं है घटा अर्थ भी घट शब्द से व्यवहित होता है इसे घट शब्द से भी नहीं घटा शब्द को दिष्टांत बनाया जैसे घट शब्द घट शब्द कहा जाता है घट शब्द घट शब्द है तो घट शब्द से व्यवहार किया जाता है घट शब्द का वह घट शब्द से भिन्न नहीं है ठीक है घट अर्थ भी घट शब्द से व्यवहार किया जाता है इसलिए घट शब्द से अर्थ भिन्न नहीं है घट शब्द को दृष्टान्त बना कर के अनुमान किया हूँ पुत्र प्रसाध्य इधानीम अनुमान रचना प्रकारम सूचय थी होकर के भावना होता है विनाश है और शब्द व्यवहारता शब्द है शब्दात्मक है तीनों हित सिद्ध करके अनुमान रचना किस प्रकार करना बताते हैं निस्तत्वादी चारंभण नाम व्यक्त न तो तदपम सकृदा दिवत तद रूप सत्यम कि व्यक्त यद रूप दृश्यते सत्य है घट घटका कोई रूप सत्य नहीं है क्यों नहीं इसका तत्व तो कुछ अलग है नहीं कारण से अतिरिक्त तो कार्य की सत्ता नहीं होती कारण से मृत से अतिरिक्त तो उसका तत्व तो नहीं है एक हेतु दूसरा है विनाशी विनाशी होने के कारण वो सत्य नहीं है अतृतीय नाम तो वाणी शब्द से प्रयोग किया जाता है शब्दात्मक है इसलिए व्यक्त से तदरूपम किचित सत्य न मृदा दिवत मृदादि ये दृष्टान्त वैधर्मी दृष्टान्त है मृदादि तो, तो सत्य है किंतु कार्य का कोई रूप सत्य नहीं है व्यक्त से कार्य से घटाद कार्य है व्यक्त उसका जो रूप है यद पृथ्वी बुद्धनोदरा तत्कित सत्य नवती कोई सत्य नहीं है ये हेतु तो क्या निवात निर्गत तत्व यहा तत्त निस्तत्व तत्व वास्तव रूप जिसका वास्तव रूप नहीं है उसको निस्तत्व कहते हैं तस्य भावन निस्तत्व उसका वास्तव स्वरूप नहीं है तस्मात तथा पंचमी उसी प्रकार दूसरा है तो तथा विनाशित्वा तस्मात् तो एक हो गया आगे तथा विनाशित्वात्थ निवात देखते से तदुरूपम न सत्यम एक हेतु तो होगा तथा विनाशित्वाद विनाश होने के कारण सत्य नहीं है मृदि सत्यमेव विनाश प्रतियोगिवत घट के नाश हो जाता है मिट्टी रहते हुए सत्यमेव के रहते हुए की है। नाश हो जाता घट का मिट्टी रहते विनाश के प्रतियोगी से घट का रूप मिथ्या है वाचारंभ नामजन्य तो शब्द मात्र आत्मकत्वात वाघिन्द्रजन्य शब्द मात्र है घट इसलिए शब्द मात्र होने से वो घट का कोई स्वरूप सत्य नहीं है त्रीसो हेतु तीनों हेतु में को जो दृष्टान्त दिया ये में दृष्टान्त है पृथ्वी तरह हुए विद्यते गंधर्वत तो यथा जलम जल को दृष्टांत दिया वहाँ यहाँ साध्य नहीं वहाँ हेतु तो नहीं यदि इतर न भीत न यथा जलम वैधर्मी दृष्टान जिस प्रकार है जल को दिया इसी प्रकार यहाँ वैधर्मी दृष्टान्त या आदिवत मिट्टी जैसे सत्य है ऐसे कार्य का कोई सत्य नहीं है ये दृष्टान्त है अप्रय एवं प्रयोग अनुमान प्रयोग बताते हैं घटादि रूप कार्य ए पक्ष है असत्यो भवित यहाँ तक तो प्रतिज्ञा वाक्य हो गया घटादि रूप कार्य असत्यो भवित घटादि कार्य है ये प्रतिज्ञा वाक्य साध्य असत्यत्व पक्ष हो गया घटा अधिप कार्य पर्वतो बन्नी मान इसको प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं पक्ष हे है पर्वत बन्नी हे साध्य पक्ष साध्य दोनों को बचाने वाले वाक्य प्रतिज्ञा है घटाधिरूप कार्य पक्ष हो गया साध्य असत्यत्म घटा अध्य असत्यो भवित मरहति ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ ये व्यक्ति के होने के लिए जो साध्य नहीं है वो हेतु नहीं है यद असत्यम न बती घटाधिक कार्य असत्य है साध्य है असत्यम असत्य तो मसत्य है। जो असत्य नहीं होगा वो तो नहीं होता है यथा मृत मृत घटादि उपादान मृत्यु ये केवल व्यक्ति की हुआ यद असत्य जो असत्य नहीं है घटाधिरूप कार्य असत्य है क्योंकि निस्तत्व जो असत्य नहीं वो निश्चित तो नहीं, हो तो तो तो तो नहीं, नहीं होता है जैसे मृतिका यथा घट आदि का उपादान मृत यती केवल व्यति की ऐसा अनुमान करते पृथ्वी इतरुत गंधवत्व आता यदि तरह न भित नंधवत यथा चलन केवल व्यक्ति की दृष्टान यहाँ भी इस प्रकार केवल व्यक्ति जो साध्य वाला नहीं है वो हेतु वाला नहीं होता है जहां असत्यत्व तो नहीं रहेगा वहां निश्चित नहीं रहेगा जैसे मृतिका असत्यत नहीं है और अनिश्चित भी नहीं है और घटाधिकार्य में निश्चित होने से यह असत्य है एवं इतर हेतु दैप योजन यम एक निश्चित हेतु हो गया दूसरा विनाशित्व अतृत्व आचारंभ नाम तो शब्दात्मक पाद इसी प्रकार नुमाना हो जाएगा एवं विकारस्य इदानीं असत्यूपया मृदे विकार कार्य असत्य मिथ्याह इसको प्रतिपादन करके तदिष्टान मृद कार्यकान मृद रूपये कारण वो सत्य सत्य का उपादन करते हैं तथा व्यक्त काले तत पूर्धम्येक भाक सतनाशं सत्य मृत वस्तु कथ्यसे व्यक्त काले तूर्व भाग मृद मृद वस्तु एक रूप भाग एक रूप भाग व्यक्त काल में घटकालय में भी मृद जैसा है तथ पूर्व घटो उत्पत्ति के पहले भी मृत ही है ऊर्धव नष्ट होने के बाद मृत वस्तु है एक भाग एक मृत है सतत्म तब तो तेन सवर्त सतत्म वास्तव स्वरूपम अविनाशम मिट्टी से घाट बनने पर मिट्टी का नाश नहीं होता है मिट्टी में पिंडाकार का नाश हो जाएगा मिट्टी का नाश नहीं होता मृत्यु तो है घाट को नष्ट कर देंगे तो मिट्टी का नाश नहीं होता है सुवर्ण से कुंडल बनाते हैं सुवर्ण का नाश नहीं होता है कुंडल को तोड़ देंगे कुंडल का नाश हो जाएगा सुवर्ण का नाश नहीं होगा सुवर्ण तो रहेगा अविनाश इसलिए सत्य है जैसे मृत सुबर्ण वस्तु जैसे मृद वस्तु सत्य मृद वस्तु कथ्य थे व्यक्त काल के घटकाल तो तो में घट जब तक हैत्य काले घटोत्पत्ति के पूर्व काल में मृद रूप है ऊर्जमअपी उसके पश्चात व्यक्त घट के विनाश उत्तर काले व्यक्त हो गया कार्य उसके विनाश के पश्चात भी एक रूप भात एकाकार भजते सह जते एक सतत्व तत्ते वास्तव रूपेण सह वास्तव रूप से रहता है मृत सतत्म अविनाश का विनाश रहते है विकारेण सहनाश रहित का नाश होता है विकार के साथ कारण का नाश नहीं होता है यदि मृद वस्तु तो सत्यमीति कथ्य उस मृद वस्तु को सत्य कहते हैं अनुमान अनुमान कहते हैं है ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया मृद वस्तु हे हे है पक्ष उसका विशेषण विमत है विवादास्पद क्योंकि वाटर यदि मिथ्या है तो मृद वस्तु भी मिथ्या हो जाए तो कार्य कारण अतिर एक हेतु तो, तो ये कहते कारण तो सत्य ही कार्य के कारण सत्य ही मिथ्या नहीं है सतत सततव हेतु है आत्मवत इत्यादि योजन और कार्य के अभिचार कारण सत्य है तो। के अभी शंका है घट जदि मिथ्या है और मृत सत्य है जैसे राज्य सत्य राज्य में मिथ्यास भ्रम स्थल में दिखता है रज ज्ञान से सर्प निवृत्त हो जाता है ठीक इसी प्रकार का जी सत्य है और घट मिथ्या है मृतिका का ज्ञान होने पर घट की निवृत्ति होनी चाहिए जैसे रज ज्ञान होने से सर्प की निवृत्ति हो जाती है सर्प नहीं दिखता है तो मृत्यु का ज्ञान होने से घट की निवृत्ति होनी चाहिए घट यदि मिथ्या है नु घटादे है कार्य ते कार्य वर्ग जितने घटाधे यदि मिथ्या है तरपित रजता आदरिव जैसे आरोपित रजत की निवृत्ति हो जाती है अधिष्ठान ज्ञान से शक्ति के ज्ञान से आरोपित रजत की निवृत्ति होती है आरोपित रजत आदि के समान अधिष्ठान ज्ञान जैसे आरोपित रजत की निवृत्ति शक्ति ज्ञान से होती है इसी प्रकार यहाँ सत्य मृत्यु का अधिष्ठान के ज्ञान से घटाधिकारी की निवृत्ति हो जाए अधिष्ठान ज्ञान निवृत्तता हो जाए ये शंका करता है घटो घटो विकार सेनारी निवर्तते न घटो निवर्तो घटो घटो इति इति इरितः अर्थः नाथत कस्द निवर्तका व्यक्त नाम से कहा गया व्यक्त भी कहा जाता है घट भी कहते हैं विकार भी कहते ए तेर नाम भी इन नाम से, सेथया है कस्मत मृद बोध न निवर्तते रज्जु बोध सर्प निवृत्त होता है शक्ति ज्ञान से रजत निवृत्त तो होता है तो मृत सत्य है मृद में बोध होने से घट्ट निवृत्ति क्यों नहीं होती है यदि मिथ्या है कारण व्यक्त में इत्यादि भी स्त्री शब्देर शब्द ही व्यक्त कहते घटक कहते विकार भी, भी कहते ऐसे तीन शब्द के द्वारा कहा जाता है जो अर्थ कार्य रूप घट है तरणातिरिक्ण असत्य कारण सत्य है मृत मृत्यु से भिन्न घट वास्तव है ही नहीं ऐसा यदि मानेंगे अंगी क्रिया माने स्वीक्रिया मणे स्वीकार करने पर मृत लक्षण कारण ज्ञान है उसके ज्ञान होने पर किम नृत्ति से आगे उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती रजू के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति हो जाती है सृती ज्ञान से आर्पित रजती की निवृत्ति होती है तो मृत्यु के ज्ञान से घट्ट की निवृत्ति क्यों नहीं होती है ये शंका है